रघुनाथ रघुनाथकीर्तनम त्र त्रतमस्तकांजलि बाष्परी पिपूर्ण लोचनमुतिमत राक्षक मधुर मधुर स्व कर्मा पिते च मधु मधुरा स्मृति बुद्धि प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्ति प्रयाच परम पवयाम कोमल कूजयन वेणु श्यामलो कुमार वेदवेद्य्रह्म भासता हृदय मम कूज मधुर कविता आविताशाखा शुकुाद मृतद्रवस पिबत भागवत रसमल मुहर हो रिकुवि भावुक तृणि सुनीचेन तोरपि सहिष्णुना मानधन कीर्तनिया सदा हरि श्री रय राम जय जय राम धर्म की का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत हर हर महादेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय रमण हरि गोविंदा जय जय श्री कृष्ण गोविंद अरे मुरारे हे नाथ नारायण ण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय ग राधा रमण हरी गोविंद जय जय Vina ya ya ya ya, Gopal ya ya ya <coughs> ya. <coughs> Ra. शंभ शिव शिव शिव शिव शिव शिव नाराण नारायण नारायण सर्व चाहृति सन्निविष्ट मत्स्मृति पोहन वेदरहमे वेद्यो वेदात वेद चा द्वामौ पुषौ लोकेाक्षर चरस्र्वाणी भूताच्यारायण वेदेदाह समुपस्थित समाचारणीय संतवृंद विद्व ग्रंद भक्तग्रंद एवं भक्तिमती माताओं ऋक् साम और संयक वेदों के परमतात्पर्य कमनीय वर्णीय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ही सिद्ध हैं वे जगत के न केवल निमित्त अपितुपादान कारण भी हैं अत समग्र जगत उनका उल्लास विलास पर विवर्त ही सिद्ध होता है भगवान ही वेदों के तात्पर्य है इस विषय को हृदयंगम करने के लिए तेजोबिंदुपनिषद बराहोपनिषद अन्नपूर्णोपनिषद आदि के अनुसार चिंतन करने की आवश्यकता है सबसे पहले ऐसी धारणा बनानी चाहिए कि जगत चिदाश्रित है तो ही जगत का आश्रय सिद्ध होता है इस धारणा के परिपुष्ट हो जाने के बाद क्रिया चिंतन करना चाहिए कि जगत चिदविलास है गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया तुलसीदास जग चिद विलास को भूझ भूझ भूझ क्या जगत चित स्वरूप आत्मा का विलास है इस राशि को बिरले व्यक्ति समझ पाते हैं वे भी ऐसा नहीं बूझत बूझत बूझ समझते समझते समझते जगत को पहले भूतों का विलास समझना चाहिए वेदांत प्रस्थान के अनुसार यह जगत पंचभूतों का विलास है पंच भौतिक है इस तथ्य को हृदयंगम करना चाहिए फिर यह जगत माया का विलास है क्योंकि माया का परिणाम है इस तथ्य को आत्मसात करने के बाद फिर विचार करना चाहिए कि जगत सिद्धविलास उसके बाद जगचिद विवर्त है त्रिपाद विभूति महानारायण उपनिषद आदि का अनुशीलन करके जगचिद विवर्त किस प्रकार है यह समझने की आवश्यकता है जैसे रज्जु का विवर्त रज्जुसर्प है वैसे ही चित्त स्वरूप ब्रह्मात्म तत्व का विवर्त नाम रूपात्मक जगत उसके बाद जगत चिन्हमय फिर जगत चिन्ह मात्र है अर्थात चिद्धातु के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है वाचाराह भणम विकारो नाम ध्येय मृतकेत सत्यम श्री वैष्णव प्रस्थान में जगत को चिदाश्रित माना जाता है चिदविलास भी स्वीकार किया जाता है चिन्हमय भी स्वीकार किया जाता है और विशुद्ध द्वैत सिद्धांत के अनुसार चिन्ह मात्र भी मान लिया जाता है केवल एक घाटी ऐसी है जिसको वैष्णव स्वीकार नहीं करते वह है चिद विव्रत परन्तु समर्थ रामदास जी ज्ञानेश्वर जी तुलसीदास जी आदि जो वैष्णव प्रवर हैं इन्होंने जगत को चिद विवर्त भी माना इस दृष्टि से महाराष्ट्र भूमि का बहुत महत्व है चाहे ज्ञानदेव जी एकनाथ जी समर्थ रामदास जी हुए हों सबों ने आदि शंकराचार्य को अपना परम गुरु समझकर मंगलाचरण में उनको स्थान दिया उन्हें नमस्कार किया फिर जगत के स्वरूप का भक्ति के स्वरूप का प्रतिपादन किया महाराष्ट्र भूमि में भक्ति का प्रकल्प कुछ और ढंग का है उसमें भगवतपाल शंकराचार्य के प्रति आस्थान्वित किया गया है अन्यत्र उनके प्रति कुछ विकृत भाव को व्यक्त करके फिर भक्ति का निरूपण किया गया है इतना अंतर लेकिन है लेकिन अंत तो गतवार जगत चिदाश्रित है चिदविलास है चिन्मय है चिन्हमात्र है इसको लेकर विशुद्ध विशुद्धाद्वैत सिद्धांत में और केवलाद्वैत सिद्धांत में किसी प्रकार का विज्ञान नहीं है इसीलिए सर्वे वेदा यद पद्मनती आदि कठोपनिषद ने कहा भगवान का वचन है गीता में वेदैष सर्वैरह वैद्या अहम के साथ एव का योग बहुत महत्वपूर्ण है अर्थात आपातता यदि परिलक्षित होता है कि सच्चिदानंद स्वरूप भगवत तत्व के अतिरिक्त भी वेदों का कोई प्रतिपाद्य है तो यह ब्रह्म ही है उस ब्रह्म को या इस ब्रह्म को दूर करने की आवश्यकता है समग्र क्रियाकारक फल के रूप में भगवत तत्व ही उल्लसित है वृदारण्य उपनिषद ने जगत को नाम रूप बताया है नाम रूपात्मक या जगत जब जगत को नाम रूपात्मक कहते हैं तो रूप कार्य पदार्थ होता है नाम का पद होता है पद माने शब्द रूप का केवल नेत्र का विषय ही नहीं होता इसलिए नाम रूपात्मक जगत है ऐसा कहने पर पद और पदार्थ अब नाम क्या है तो हमारे पूज्य गुरुदेव ने बताया कि दानंद स्वरूप भगवान की अभिव्यक्ति का नाम ही नाम है नाम कोई पृथक पदार्थ नहीं है भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं चिदानंद प्रधान उनकी अभिव्यक्ति नाम है क्योंकि नाम के द्वारा नामी का अधिगम होता है इसलिए नाम चित प्रधान है चिदानंदक प्रधान भगवान की अभिव्यक्ति नाम है और रूप क्या है सदानंदक प्रधान भगवान की अभिव्यक्ति और दार्शनिक धरातल पर व्यावर्त्य के भेद से भगवान को सत्चित आनंद कहा जाता है भगवान शंकराचार्य जी ने हर लक्षण को पूर्ण माना सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म सत्यम ब्रह्म अपने आप में पूर्ण लक्षण है ज्ञानम ब्रह्म अपने आप में पूर्ण लक्षण है आनंदम ब्रह्म आनंदो ब्रह्म अपने आप में पूर्ण लक्षण है व्यावर्त्य जगत अनित्य अचित दुख प्रद है उसके व्यावर्तन की भावना से सत्यम ज्ञानम और आनंदम या आनंद पद का प्रयोग किया गया है वस्तुतः जो सत्य है वही चित्त है वही आनंद स्वरूप है इस दृष्टि से विचार करने पर जगत नाम रूपात्मक कहे तो नाम का पर्यवसन चित्त पदार्थ है धातु है रूप का पर्यवसन सदानंद तत्व है इस प्रकार से जगत का आलम्बन लेकर सुगमता पूर्वक ब्रह्म तक पहुंचा जा सकता है फिर इसकी अधिक व्याख्या करने का भाव नहीं है क्रियाकारक फलात्मक जगत है भोग भोग्य रूप जगत है जगत को अनेक रूपों में भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने उपनिषदों के आधार पर व्यक्त किया अब आगे चलें तो वेदांत कृत भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने बताया भगवान वेदांत के करता है ऐसा ही अगर अभिप्राय मान लेंगे तो वेद पौर से सिद्ध हो जाएंगे इसलिए वेदांतार्थ संप्रदाय कृत अर्थ करना चाहिए वेदांत के अर्थ को ज्ञापन के लिए जो संप्रदाय उसके कर्ता भगवान हैं तेने ब्रह्मदाय आदि कवय मुह्यंत सूरया यो ब्रह्मांडम विदाति पूर्वम आदि वचनों के अनुसार भगवान वेदांत संप्रदाय के प्रवर्तक हैं श्री ब्रह्मा जी को उपदेश देते हैं सर्वप्रथम ब्रह्मा जी की परंपरा में प्रवृत्ति और निवृत्ति परक संतों को वेदार्थ का अधिगम होता है अब यहाँ पर वेदांत और वेद में क्या अंतर है वेद सर्वैराहमेव वेद्या में वेद शब्द का प्रयोग किया गया वेदांत कृत में वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया वेदों का जो शिरोभाग है उसी का नाम वेदांत है वेदांत का अर्थ होता उपनिषद वेदों का शिरोभाग जैसे यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं उनमें जो 40वां अंतिम अध्याय है वह वेदांत है उसका नाम उपनिषद है भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने ईसावासी उपनिषद पर भाष्य लिखा तो एक मार्मिक तथ्य व्यक्त किया ईशा वाष्यम इत्यादि जो मंत्र हैं उपनिषद हैं वेदों के शिरोभाग वेदांत हैं क्यों कर्मों में विनियुक्त नहीं उपनिषद क्यों वेदों का कोई अंश उपनिषद और कोई अंश केवल वेद विभाजक रेखा क्या है तो भगवान शंकराचार्य जी ने कहा कर्मों में अविनियुक्त हैं ईसावास्यम इत्यादि मंत्र इसीलिए इनका नाम उपनिषद उसके बाद उन्होंने पूर्वपक्ष स्थापित किया कुछ स्थल वेदों में ऐसे हैं जहाँ पर मंत्रों के विनियोग का वचन नहीं है तो फलबल कल्प्य लेकिन कर्म कांड का प्रकरण प्राप्त है तो अपनी ओर से आचार्य उस कार्य में मंत्र का विनियोग मान लेते हैं इसका उत्तर दिया गया कि ईसा वाषम इत्यादि मंत्रों के द्वारा जिस स्तर के आत्मतत्व का विज्ञान होता है अधिगम होता है उस स्तर का आत्मतत्व कर्मों में विनियुक्त नहीं हो सकता जब हम आत्मा को निर्गुण मेरा धर्मक सजाती विजाति स्वगत भेद शून्य देशकृत कालकृत वस्तुकृत परिच्छेद विनिर्मुक्त सद्घन चिदघन आनंद अकर्ता अभोक्ता समझेंगे तो उस आत्मतत्व से कर्मों का संपादन नहीं होगा तो जिस स्तर के आत्मतत्व का ईशावास्यम इत्यादि मंत्रों के माध्यम से निरूपण किया गया है उस स्तर का आत्मतत्व तो कर्मों में विनियुक्त नहीं हो सकता अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम से पृथक विधम विविधा से पृथक चेष्टा दैव चैवात्र पंचम त्रव सति कर्ता रत्म केवलम तुह पश्यकृतबुद्धि न पश्य दुर्मती श्रीमद्भगवद्गीता के अठारवें अध्याय का यह वचन है कुछ लोग अर्थकर्ते हैं जिनको वेदांत का परंपरा से विज्ञान नहीं है पांच हेतुओं में एक हेतु आत्मा है अधिष्ठानम तथा कर्ता करणन सृथक विधम विविधा सृथक श्रेष्ठा दैव शैवात्र पंचम जैसे कोई व्यापार प्रारंभ करे उसमें पांच व्यक्ति सम्मिलित हो एक व्यक्ति कह सकता है कि मैं एक पार्टनर हूं, भागीदार हूं। इसी प्रकार कुछ व्यक्ति इसका अर्थ करते हैं पांच हेतुओं में कर्ता के रूप में आत्मा भी एक हेतु है ऐसा अर्थ नहीं है आगे कहा तथति कर्तारम केवलम तो यह पश्य बुद्धिव न स पश्यति दुर्मति शुद्ध जो आत्मतत्व है उसको कर्ता मानने वाले दुरमति भगवान ने गालियां दी एक सौ आठ गालियाँ दी हैं भगवान <laughs> मंगलाचरण बहुत है गीता में पाँच सौ चौहत्तर श्लोक भगवान के श्रीमुख से निगदती निगदित हैं चौरासी श्लोक अर्जुन के एक श्लोक धृतराष्ट्र का संजय के पैंतालीस इस प्रकार गीता में सात सौ श्लोक हैं उसमें भगवान ने बहुत मंगलाचरण किया ये पचन त्याग कारणात वहाँ भी कह दिया भूंजते थे तो घम पापा पापा कह दिया वो पापी हैं अव्वल दर्जे के जो केवल पेट भरने के लिए भोजन बनाते हैं और करते हैं वहाँ भी मंगलाचरण किया इसका मतलब है दुर्मति भगवान ने कहा अर्थात पाँचों हेतुओं में विशुद्ध आत्म तत्व एक भी हेतु नहीं है यह कहा इसका अर्थ यह है कि कर्तव आत्मा में औपाधिक है स्वतः सिद्ध नहीं है आध्यात् ब्रह्म सूत्र में कर्त अधिकरणम है उसमें इस तथ्य को प्रकाशित किया गया कि वास्तव में आत्मा में कर्तृत्व आध्यात्धिक इस संदर्भ में श्रीमद भागवत एकादश स्कंध के तेईसवें अध्याय का भिक्षु गीतम का अध्ययन करना चाहिए देहस्तित पुरुषोयम सुपर्ण नहीं कर्म मूलम श्लोक जो कहे उसका अन्वित अर्थ इस प्रकार है देहस्वचित पुरुषोय सुपर्ण नहीं कर्म मूलम देहत्वचित देहेंद्रीय प्राणांत करण सब अचित हैं पुरुष सुपर्ण है, है आत्मतत्व अविक्रिय विज्ञान घन है ना तो देहेंद्रीय प्राणांत से कर्म की सिद्धि हो सकती है अचित है ये पूर्वक बुद्धिपूर्वक तो इनमें संभव नहीं है ब्रह्मसूत्र में बहुत शास्त्रार्थ है या किनारा अब ही चाहता है या क्षणि अब तुम पर बरसना ही चाहती है यह ओदन अब पचना ही चाहता है तो जड़ वस्तुओं में जो कर्तृत्व होता है वो गौण होता है आरोपित होता है इसी प्रकार संख्यों का त्रिगुणात्मक प्रधान ही अगर जगत करता हो तो ईक्षण पूर्वक व्यवस्थित कर्तव का निर्वाह उसके द्वारा नहीं होगा सृष्टि की व्यवस्थित संरचना उसके द्वारा नहीं होती हो सकेगी इस दृष्टि से विचार करने पर गौण कर्तृत्व अचित पदार्थ में तो कहा देहत्वचित पुरुषोयम सुपर्ण पुरुष का है पुरुषाद पूर्णत्वाद व ब्रह्मात्म तत्व पूर्णत्वाद वब कहेंगे तो ब्रह्म का ग्रहण हो गया पुरुषनाथ कहेंगे तो प्रत्यगात्मा का वर्णन हो गया पुरुष कहने पर ही ब्रह्मात्म तत्व की सिद्धि हो जाती है पुरुषोयम सुपर्ण यह जो आत्म तत्व है वह सुपर्ण है पर्ण का अर्थ होता है अविक्रिय विज्ञान घन है न तो आत्मा से कर्म की सिद्धि संभव है न देहन्द्र आदि से क्योंकि हिताहित बुद्धि संपन्न हो और विकारी हो वह कर्ता हो सकता है गीता प्रेस से जो अनुवाद प्रकाशित है एकादश स्क में पूज्यपाल महाराजा श्री का ही अनुवाद है उसमें लिखा गया है हिताहित बुद्धि सम्पन्न और विकारी हो संख्यों के यहाँ कर्तृत्व तो विक्रिया है विकार है भोक्तृत्व तो उनके यहाँ विक्रिया या विकार नहीं संख्यों के प्रस्थान में कर्तृत्व तो प्रकृति निष्ठ है या वृष्टि में बुद्धि है कर्तृत्व तो विक्रिया या विकार है भोक्तृत्व तो विकार नहीं है क्योंकि वहाँ पर कहा गया उपलब्धित्व का नाम भोक्तृत्व है जैसे सूर्य हैं अपने स्थान पर जो त्यो हैं प्रकाश वस्तु में उनके सानिध्य मात्र से प्रकाशित हो जाती हैं तो सविता में या सूर्य में प्रकाशनक क्रिया का कर्तृत्व तो सिद्ध नहीं है तो सांख्यों के यहाँ भोक्तृत्व तो विक्रिया या विकार नहीं है कर्तृत्व तो विकार बहुत भयंकर विसंगति सांख्यों के यहाँ है कर्ता कोई और भोक्ता कोई और यह तो व्यवहार के द्वारा भी निरस्त है इसीलिए कर्तधिकरण आदि में इसका निराश किया गया ऐसा तो संभव नहीं लौकिकन न्याय के भी विरुद्ध है कर्ता कोई और भोक्ता कोई और इसीलिए हमारे पूज्य गुरुदेव ने हमको बताया भोक्तृत्व तो भी कर्तृत्व है भुजिक क्रिया का कर्तृत्व तो होता है भोक्तृत्व भोक्तृत्व वैयाकरणों के अनुसार जिसको हम भोक्ता कहते हैं विवक्षा वसात एक ही वस्तु को कहीं कर्ता, कहीं भोक्ता कहते हैं भोक्ता भी कर्ता ही होता है भोजिक क्रिया का कर्तृत्व जो है उसका नाम होगा भोक्तृत्व तो भोक्ता भी कर्ता ही सिद्ध होता है इसीलिए दोनों को औपाधिक मानना चाहिए कर्तृत्व भी वेदांत प्रस्थान में औपाधिक है भोक्तृत्व भी औपाधिक कर्तृत्व औपाधिक है इसमें वचन कौन होगा यही गीता का अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम से पृथक विधम विविधा से पृथक श्रेष्ठा दैव सेवाच पंचम अब भोक्तृत्व है आत्मेंद्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहर मनीषिण कठोपनिषद आत्मेंद्रिय मनोयुक्तम भोगुर् मनीषिण यहाँ भी अर्थ करने में आचार्यों में भेद है वाचस्पति मिश्र भांतिकार जी ने ब्रह्मसूत्र शंकर वाष्य की टीका में आत्मेंद्रिय मनोयुक्तम इसका अर्थ अलग किया आत्मा खींच लिया अलग कर दिया उसके बाद क्या बच गया इन्द्रिय मनोयुक्तम आत्मा भोक्ता क्यों कर दिया आत्म तत्व भोक्ता है केवल आत्मतत्व भोक्ता नहीं है इन्द्रिय मन से युक्त इंद्रिय और मनोयुक्त जो आत्मतत्व है वह भोक्ता है शंकराचार्य महाभाग ने यहाँ पर आत्मा कर शरीर किया देह देहेन्द्रिय प्राणातकरण को लेकर आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोगते त्याहर मनीषिणा दोनों आचार्यों के अर्थ में कुछ भेद हो गया वाचस्पत में जिन्हें कहा कि आत्मा का ध्यान करना ही पड़ेगा तो आत्मा शब्द पर हुआ है लेकिन शंकराचार्य महाभाग ने यहाँ आत्मा कार्त प्रसंग के अनुसार दे किया तो देहेन्द्रिय मनोयुक्त जो प्रकरण प्राप्त आत्म तत्व है वह भोगता है क्योंकि अधिष्ठानम तथा कर्ता जब कहेंगे तो अधिष्ठान का तो देह मानना पड़ेगा ना तो गीता को लक्ष्य में रखकर भगवान शंकराचार्य जी ने शरीर अर्थ किया आत्मा का प्रसंग क्या कूल है न्यायम वा विपरीतम वा जहाँ गीता में कहा गया अठारहवें अध्याय में वहाँ भी शरीर के द्वारा वाणी के द्वारा या मन के द्वारा जो भी कर्म आरंभ किए जाते हैं उनके पांच हेतु होते हैं वहाँ भी शरीर पर बना पड़ा हुआ है इसलिए एक हजार पूर्व पक्ष प्रस्थापित किया जाए तो भी शंकराचार्य जी ने जो लिख दिया उसको डगमगा पाना बहुत कठिन है अपने ही संप्रदाय के श्री मधुसूदन सरस्वती जी महानुभाव आदि जो भी विचारक हैं जहाँ कहीं एक शब्द के अर्थ में भी उन्होंने अपने चातुर्य का उपयोग किया पृथक से वहाँ बहुत गंभीरतापूर्वक विचार करने पर उनका चातुर्य निरस्त हो जाता है व्याकरण के दृष्टि से वाचस्पति का अर्थ बिल्कुल ठीक है अध्यारोप भी नहीं करना पड़ता है आत्मा इंद्रिय मनोयुक्तम भोक्ता बिल्कुल है मनीषना आहू बिल्कुल ठीक तो शंकराचार्य ने प्रसंग प्राप्त जो आत्मा है उसका अर्थ शरीर किया तो देहेंद्रिय मनोयुक्त जो प्रकरण प्राप्त आत्म तत्व है। क्या है? है। अर्थ है हो गया। अर्थ में कोई भेद नहीं है, लेकिन अंतर ये पर गया, भगवान शंकराचार्य जो अर्थ कर रहे थे उसमें गीता के अठारहवी अध्याय का उनके मस्तिष्क पर दृश्य था उसके साथ संगति बैठाते हुए उन्होंने अर्थ किया भान्तिक कार्य ने व्याकरण के बल पर अर्थ तो किया लेकिन अर्थ के समय गीता के अठारहवें अध्याय का ध्यान नहीं रखा अर्थ दोनों दोषहीन हैं लेकिन अंतर पर गया तो इसका अर्थ यह हुआ कि तो भी वेदांतियों के यहाँ उपादिक और भोक्तृत्व भी वेदांतियों के यहाँ उपादिक अर्थात विशुद्ध आत्मतत्व न करता है न भोगता है इसीलिए भगवान शंकराचार्य महाभाग ने कहा ईशा इत्यादि जो मंत्र हैं उपनिषद हैं उनतालीस अध्याय तक कर्म उपासना में प्रयुक्त और विनियुक्त मंत्र हैं चालीसवें अध्याय से चालीसवा अध्याय में जो ईशावास्यम वास्यम यहाँ से मंत्र प्रारंभ है इनका नाम उपनिषद है क्योंकि ये कर्मों में वचन के बल पर विनियुक्त नहीं है और प्रकरण के बल पर विनियुक्त होने योग्य नहीं है अर्थात दोनों हेतुओं से इनका नाम उपनिषद है इसी को कहते वेदांत एक मनोरम तथ्य कहीं कहीं प्रकरण में पड़ा हुआ वचन अपना सीमित अर्थ देता है प्रकरण से उठा लीजिए तो बहुत बलवान हो जाता जैसे सदा तदभाव भाविता भगवदगीता का वचन है प्रकरण के बीच में उसका उतना विस्तृत अर्थ नहीं है लेकिन मांडूक्य कारिकाकार काकार विद्यारेण स्वामी मांडूक्य कार्य काकार श्री गौरपादाचार्य महाभाग ने समस्त वैतथ्यक प्रकरण को इसी के बल पर गुम्फित किया मूल उपनिषद के बारह मंत्र तो थे ही लेकिन गौरपादाचार्य जी के हृदय में सदा भाविता या वचन गूंज रहा था तो अपने प्रकरण से उससे ही इसका अर्थ बहुत विस्तृत हो जाता है प्रकरण के बीच में इसका अर्थ कुछ सीमित होता है ये भी होता है इसी इस दृष्टि से हम कहते हैं ऋग्वेद में सात मंत्र हैं नासदी सूक्तम जिनको कहा गया उस पर अपने यहाँ से सायण भाष्य की टीका और हमारे पूज्य गुरुदेव का जो भाष्य है उसकी उसका अनुवाद सायण भाष्य का अनुवाद भी और पूज्य गुरुदेव का भाष्य भी अंत में परिशिष्ट में रखा उसकी व्याख्या भी यहाँ से प्रकाशित अपने मत अगर मेरा कोई नाम ना लेता मैं तो निमित्त हूँ तो मैं उसकी प्रशंसा जरूर करता है वो जो नासदी सूक्तम पर जो लिखा गया है अगर मुझे लोग उसका अनुवादक मानते हैं इसलिए मैं चुप हूँ अगर तटस्थ दृष्टि से देखूँ तो भगवत कृपा से अद्भुत व्याख्या बन गई नासिदी सूक्तम पर तो हमने यह संकेत किया आज का पूरा विश्व वेदों में सृष्टि विज्ञान इस पर जब विचार करता है तो ऋग्वेद का नाम तो सबसे पहले लेना पड़ता है संयुक्त राष्ट्र संघ ने ऋग्वेद की महिमा लगभग पंद्रह पृष्ठों में गाया भारत को क्या हो गया है संयुक्त राष्ट्र संघ ने वेदों को मान्यता दी है और ऋग्वेद का यशोगान किया है और कहा है कि सबसे प्राचीन रचना अगर विश्व में कोई है तो ऋग्वेद है संयुक्त राष्ट्र संघ वेदों का यशोगान कर सकता है और तो भारत में उसके लिए शासन तंत्र के पास कोई स्थान नहीं है ये कहाँ ले जाएंगे राष्ट्र उस पर मैं बोलूँगा तो दिशाहीनता हो जाएगी लेकिन ये जो सात मंत्र हैं ये उपनिषद नहीं तो बहुत विचित्र बात हो गई इनका जो प्रतिपाद्य विषय है बहुत उत्कृष्ट है सृष्टि संरचना पर अगर कोई विचार करेगा तो ऋग्वेद में नासदिश सूक्तम के जो सात मंत्र हैं इनको तो लेना ही पड़ेगा प्रश्न उठता है कि इनका अर्थ इतना विस्तृत लेकिन इनका नाम उपनिषद क्यों नहीं उससे पहले ही मंत्र है कि ये अमुक कर्म में मंत्र विनियुक्त है विनियोजक मंत्र पड़ा हुआ है ये जो सातों मंत्र नासदिश उत्तम के हैं उससे पहले विनियोग इनका अमूक कर्म में है कर्मों में विनियुक्त हो जाने के कारण बहुत उच्च कोटि के अर्थ को अभिव्यंजक होते हुए भी इन मंत्रों की उपनिषद संज्ञा नहीं है ये जानने की बात स्तर इनका बहुत ऊंचा है सृष्टि रचना का स्वरूप जिस ढंग से प्रतिपादित किया इनमें योग्यता है कि ये उपनिषद हो सके लेकिन बात वही है कि विनियोग करने वाला वचन विद्यमान तो यहाँ पर ईशा वास्तव इत्यादि का नाम वेदांत या उपनिषद क्यों है विनियोग करने वाले वचन यहाँ प्राप्त नहीं है और जिस स्तर के आत्मतत्व का अपहत पापमा इत्यादि वर्णन है उस स्तर का आत्मतत्व वास्तव में कर्मों में प्रयुक्त और विनियुक्त नहीं हो सकता तो वेदांत का अर्थ प्राय दूसरे ढंग से लोग लेते हैं इसलिए इतना खोलकर कहना पड़ा वेदांत संप्रदाय का कर्ता भगवान ही है क्योंकि उन्हीं के द्वारा सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को उपदेश प्राप्त होता है फिर शनकादि निवृत्ति परायण महर्षियों को प्राप्त होता है इधर मरीची इत्यादि को कर्म परक वेद प्राप्त होते हैं ये जो वेदांत के आचार्य हैं ये मुख्य रूप से निवृत्ति पारायण शनकादि सिद्ध होते हैं और कर्मोपासना के आचार्य में मरीची इत्यादि आते हैं भगवत पद शंकराचार्य महाभाग ने भगवत गीता के भाष्य में प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा का विभाग पूर्वक वर्णन किया उसमें दोनों के आचार्यों का भी विभाग किया एक शनकाद्य की परंपरा है एक मरीची त्यागी की परंपरा परम्परा है तो एक ज्ञान निष्ठा है तो एक कर्म निष्ठा है लोकेशन दिविधा को ध्यान में रखकर भगवान शंकराचार्य महाभाग ने भाष्य का प्रारंभ किया ये अर्थवा वेदांत अब वेद विदेव चाहम यही आगे है ना वेद वेदता भी मैं ही हूँ यहाँ एव नहीं है पहले से एव का काकर्षण कर लेंगे वेदों का वेदों के द्वारा वेदिता भी भगवान ही है वेदों के वेदता भी एकमात्र भगवान है क्योंकि तो औरों में अगर वेद विज्ञान जाता है तो उन्हीं की परंपरा से इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है वेद विदेवचा एक भी है ही वेद विदेवचा ब्रह्मा जी को मान लें वेद वेत्ता उसमें कठिनाई होगी ब्रह्मा जी नहीं है या नहीं लेकिन जो मैं कहने जा रहा हूँ वो सूक्ष्म भाव ब्रह्मा जी जब जीव सिद्ध होते हैं जीव के रूप में जब ब्रह्मा जी का चित्रण होता है तब उनका नाम हिरण्य गर्भ होता है वो कार्योपाधिक होते हैं जब कार्योपाधिक होते हैं तब इस पर विचार करना चाहिए शुक्रशियोपनिषद के अनुसार त्रिपाद विभूति महानारायणोपनिषद के अनुसार और त्रिपुरातापनी उपनिषद के अनुसार कार्योपाधिर जीवा कारणोपाधिर ईश्वर ब्रह्मांजी भी कार्योपाधिक चित्त पदार्थ है एक नियम है कि कारणोपाधिक हुए बिना कार्योपाधिक होना संभव नहीं कारण के कार्य में अनुगति होती है इस दृष्टि से जिसको हम कार्योपाधिक कहते हैं वो तो कारणोपाधिक है जैसे केवल स्थूल शरीर से युक्त हम होंगे तो वैश्वानर या विश्व या विराट हमारी संज्ञा कैसे होगी ऊपर तो सूक्ष्म शरीर कारण शरीर भी मान नहीं पड़ेगा ना व्यष्टि समष्टि जब कारण के साथ एक उपाधि और जुड़ गई मोटा उदाहरण किसी ने बनियान या गंजी पहन लिए उसके बाद किसी ने कमीज या कुर्ता पहन लिए उसके बाद किसी ने स्वेटर पहन लिए या कोट पहन लिए तो अंदर क्या है कमीज है ही उसके अंदर क्या है बनियान है इसी प्रकार जब विराट का चित्रण करते हैं यहाँ भूल हो जाती है लोग समझते हैं कि केवल स्थूलोपाधिक संभव नहीं स्थूल तो उपाधि अतिरिक्त जुड़ गए ना सूक्ष्मोपाधिक था तो उसमें स्थूल पदार्थ और जुड़ गए तो कारणोपाधिक हुआ उसके बाद सूक्ष्मोपाधिक और हो गया और कारणोपाधिक सूक्ष्मोपाधिक जो था वह स्थूलोपाधिक भी हो गया लेकिन जब कहते हैं कार्योपाधि रम जी वह तब तादात्म्य पत्ति को लेकर कहते विद्यमानता अलग चीज़ है तादात्मा पत्ति अलग चीज़ है जब कोई व्यक्ति देह को लेकर अहंता ममता करता है तो इंद्री अंतकरण प्राण और आत्मा की विद्यमानता तो रहती है लेकिन उसकी दृष्टि कहाँ है उसकी दृष्टि देह को व्यक्त करने वाली है इसी प्रकार से कोई इंद्री को लेकर मैं दृष्टा हूँ श्रोता हूँ इस प्रकार बोलता है वक्ता हूँ घराता हूँ रसायता हूँ एक एक इंद्री को लेकर एक एक ध्वनि प्रकट हुई रशनेन्द्रीय को लेकर रसयता हूँ नासिका इंद्री को लेकर घराता हूँ श्रोत इंद्री को लेकर श्रोता हूँ वाक्यन्द्रीय को लेकर वक्ता हूँ नेत्र इंद्र की प्रधानता से दृष्टा हूँ इस प्रकार तब क्या वह अंत कर्ुणोपाधिक नहीं रहता है रहता तो है तादात्म्य पति कहाँ है या देखने की बात जो कार्योपाधिक जीव होंगे ब्रह्मा जी से लेकर हम लोग हैं और ये जो तरुलता गोलमित्ती आदि स्थावर प्राणी हैं ये सब हम हो गए कार्योपाधिक अब जिसकी तादात्म्य पति कार्य को लेकर ही है उसकी दृष्टि का साक्षात विषय कारण नहीं बन सकता अनुमान आदि के द्वारा प्रज्ञा की प्रगलभता के द्वारा अब का एक बहुत अच्छा उदाहरण है हम लोग पंचभूतात्मक शरीर है विवेक के द्वारा जानते हैं, लेकिन हमारी तादात्मापत्ति कर्मोपासना के फलस्वरूप जो वासना प्राप्त है पूर्व पूर्व कर्मोपासना के फल स्वरूप जो हमको वासना प्राप्त है वो शरीर को लेकर है या पंचभूत को लेकर है कल हमने कहा ना शाम को बहत्तर से तो मैं यहाँ प्रवचन कर रहा हूँ और दो ही श्रोता कल उनका नाम भूल गया था श्री अभेदानंद जी और श्री कैवल्यानंद जी बहत्तर से तो श्रोता यही हमारे दो बहत्तर से <laughs> बाकी तो ये सब तो विद्यार्थी थे उसमें खेलते कूदते थे श्री गोविंदानंद जी उस समय आए नहीं थे महेशानंद जी बम्बई आदि का यात्रा करते थे वो दूसरे रूप में थे सबसे पुराने श्रोता बहत्तर से तो श्री अवेदानंद जी श्री कवियल्यानंद जी हैं ये सब बहुत अच्छे हैं लेकिन मैं कहना क्या चाहता बहत्तर से तो यहाँ प्रवचन कर रहा हूँ <laughs> और बहत्तर से ही पढ़ाना शुरू किया था और वहाँ बाईस साल से पढ़ा रहा हूँ अभी तो तीस पढ़ने वाले आ गए थे छः प्रांत ठीक है नहीं साल में भी पढ़ाता था लेकिन हुआ क्या अभी कमजोरी क्या है अभी पूरे देश में क्रांति स्वस्थ आती क्यों नहीं इसलिए नहीं आती कि समष्टि से तादात्म्य पति ही तो कहाँ वेदना होगी समष्टि को लेकर कुछ भी विकृति हो जाओ वो तो धन मान प्राण परिजन जिसके जो है बाबाओं के चेले चली बाबा तो भगवान हो जाते हैं दो चार कलेक्टर आदि चेले चेली के रूप में आ जाए फिर हमारे शिष्य हैं महानंद जी सुना है <laughs> दस साल से हमें दर्शन नहीं हुआ समझ गए मतलब उनको दर्शन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक दो कलेक्टर आदि चेले बन गए मर गए बाबा तो मर जाते हैं आप लोगों को छोड़कर चेले चली कुछ नामी गामी मिल गए बाबाओं का तो जीवन कृतार्थ हो जाता प्रायः कहीं बल्यानंद जी सबके को तो कोई चैलेंज चलिए कुछ है ही नहीं वो सब तो बहुत ऊंचे हैं बल्यानंद के कुछ नहीं बस आहार तक सीमा है वो भी सीमित तो मैंने एक संकेत किया अभी कमी क्या हुई जब परतंत्र भारत था स्खलन का इतिहास में जानना चाहिए जब परतंत्र भारत था तब क्या हुआ हमारे कर्मकांड उस समय विलुप्त नहीं थे परतंत्र रहने पर भी कर्मकांड का विलोप नहीं था कर्मकांड समि चिंतन में शिथिलता थी समष्टि से तादात्म्यापत्ति तर्पण में संध्या बंधन में यज्ञ में सब में तो समि से तादात्म्य पत्ति समष्टि से तादात्म्यापत्ति का चिंतन शिथिल हो गया था लेकिन संध्या बंधन तर्पण श्राद्ध अग्निहोत्र ये कर्मकांड का विलोप नहीं हुआ था तो समि से व्यक्ति का जीवन जुड़ा हुआ था तादात्म्य पत्नी में शिथिलता था स्वतंत्रता के बाद क्या हुए कर्मकांड का जो विलोप हो गया और विशेषकर वेदांतियों ने इतनी निंदा की कर्मकांड की भगवान शंकराचार्य ने तो निंदा नहीं की बद्रीनाथ की स्थापना किसने की भगवान शंकराचार्य ने श्री जगन्नाथ जी की स्थापना फिर से किसने की भगवान शंकराचार्य जी ने द्वारका नाजी की फिर से किसने स्थापना की शंकराचार्य जी ने कर्मकांड जो लुप्त तो हो रहा था बौद्धों के शासनकाल में उसको उद्दीप्त फिर से कृष्ण किया शंकराचार्य जी को बौद्धों के चपेट में जो वर्णाश्रम व्यवस्था हमारी शिथिल पर रही थी तो उसको फिर से किन्हों उद्दीप्त किया शंकराचार्य ने अरे कर्म रहेंगे उपासक रहेंगे तब तो ज्ञान का मार्ग प्रशस्त होगा इधर तो क्या हुआ ग्रह ग्रहित पुण्य बातवशन बीछी मार ताही पियायो बारूणी कहो का उपचार संविधान इस देश का होगा क्या बुराना माने लोकतंत्र हमारा नहीं सिद्धांत हम कहना चाहते संविधान कई जगह पुतले पुतले हमारे जला दिए जाते हैं संविधान का नाम लो एक वर्ग समझता है कि हमारी आलोचना बड़ी विकट बात है 100 से ज्यादा संशोधन हो गए लेकिन कोई वर्ग समझता है कि संविधान कोई एक व्यक्ति की देन है तो बहुत विकट आजकल स्थिति है संविधान हमारा अपना अपनी संस्कृति के अनुरूप हमको संविधान नहीं लोकतंत्र प्राप्त नहीं शिक्षा पद्धति नहीं रक्षा की प्रणाली नहीं जीविका की प्रणाली नहीं व्यापार तंत्र नहीं सेवा का प्रकल्प नहीं कहाँ से भारत आ जाएगा बबूल का पेड़ बोकर अमरूद का आम का अंगूर का फल चाहेंगे मेरा जूता है जापानी पतलून इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी शोभ है फिर भी दिल है हिंदुस्तानी कहते रहो कहाँ से लाओगे दिल हिंदुस्तानी अभी ये जो स्वतंत्र भारत में क्या हुआ कर्मकांड भी लुप्त हो गया समष्टि चिंतन और समष्टि के लिए विनियोग कर्मों का जीवन का दोनों लुप्त हो गया अब वेदांत खूब सुन लो समष्टि से तादात्या होती नहीं मैंने केवल संकेत किया क्यों नहीं स्वच्छ क्रांति जाती और क्यों ये सुनने वाले किसी काम के नहीं होते आप लोगों को छोड़कर इनको तो कुछ भी राष्ट्र विपत्ति आ जाए कुछ व्याप्ता ही नहीं मतलब सुखदेव जी को भले ही व्याप्त जाए <laughs> भगवान सुखदेव जी को शनका जी को व्याप जाए इनको व्यापना नहीं है क्योंकि समष्टि से तादात्म्य पति और जीवन में कर्मकांड नहीं है जो उनको न संध्या है न तर्पण है न अग्निहोत्र है न श्राद्ध है तो इसका मतलब समष्टि से जोड़ने वाला कोई आयाम रह नहीं गया और वेदांत वहाँ उ रहो तो घोर देहात्मवादी हो जाते हैं इसलिए इन श्रोताओं से कोई स्वस्थ क्रांति आएगी ये बिल्कुल संभव नहीं है क्योंकि तो विचित्र बात है एक कटोरी में सारा संसार ला डाल दो कैसा होगा अंदर से देहात्मवाद की पराकाष्ठा और बाहर से हम ब्रह्माष्टमी का रट इससे कुछ नहीं होने वाला क्रांति क्यों नहीं आती समष्टि से तादात्म्य पति, समि के पोषण में जीवन के उपयोग की विधा दोनों लुप्त हो गई पहले तादात्म्य पति का विलोप हुआ शिथिलता है लेकिन समष्टि के पोषण में जीवन का उपयोग और विनियोग बना रहा उदाहरण देता हूँ पीपल अश्वत्थ का जो वृक्ष है ऑक्सीजन छोड़ता रहता है दिव्य पवन को छोड़ता रहता है उसे भले ही इसका ज्ञान न हो पीपल को नहीं ज्ञान होगा स्थावर प्राणी है लेकिन उसके जीवन का प्रयोग और विनियोग उपयोग और विनियोग तो समष्टि हित में होता है गाय को भले ही मालूम ना हो कि ऑक्सीजन छोड़ती है लेकिन वो तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ती ऑक्सीजन ही छोड़ती है उसके द्वारा समष्टि के हित में तो उसके जीवन का प्रयोग होता ही है ऐसे प्रतंत्र भारत में भले ही समष्टि से तादात्म्य पत्ति शिथिल हो गई हो लुप्त तो नहीं हुई थी शिथिल हो गई हो लेकिन कर्मकांड उपासना कांड से जीवन युक्त था इसलिए व्यक्ति के जीवन का उपयोग और विनियोग समि में हो जाता था अब ये स्वतंत्र भारत में क्या हुआ वो कर्म कांड भी लुप्त पाशना कांड भी विलुप्त और समष्टि से तादात्म्य पत्ती का चिंतन में विलुप्त अब घोर देहात्मवादी हो गए अब उसमें कहाँ से ब्रह्म ज्ञान उतर जाए इसीलिए हम जो निरूपण कर रहे थे कि उपनिषद की बात भगवान शंकराचार्य महाराज ने कहा कि विनियोग इन मंत्रों का विनियोग तो कार्योपाधि रयम जीवक की बात कह रहे थे ब्रह्मा जी हम अपनी बात कह रहे थे हम लोग जानते हैं तो हैं कि शरीर पांच भौतिक है बाहर जगत पांच भौतिक है लेकिन अभी कोई खतरा आवे तो सबको लेकर भगेंगे अकेले भगने का प्रयास करेंगे समस्त शरीरों में तादात्म्य प्रति कहाँ है चिंतन के बल पर हम सबके शरीर को भौतिक पांच भौतिक समझते हैं लेकिन वो जो ब्रह्मा जी हैं वो तो एक बहुत बढ़िया श्रीमद्भागवत में एक श्लोक है सात वित्तस्ती वित्ता ब्रह्मा जी का जो श्री विग्रह है उन्होंने स्वयं बताया श्रीमद भागवत दसवा स्कवा अध्याय भगवान की स्तुति करते हुए अपने परिमाण से मैं साढ़े तीन हाथ का अब ब्रह्मा जी जो साढ़े तीन हाथ के हैं वो ब्रह्मा जी क्या हो गए चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड उनका शरीर है यानी इसलिए तंत्र शास्त्र में आता है भगवान शिव जब क्रीड़ा करते हैं कंदूक फुटबॉल बॉल के समान एक ब्रह्मांड को यों लिया यों लिया वो यो लिया इसका मतलब क्या है अनंत कोटि ब्रह्मांड या हजारों ब्रह्मांड से उनकी तादात्मा पत्ति उनके लिए वो लेकिन हमको आपको चिंतन के बल पर हम शरीर को पांच भौतिक समझ सकते हैं लेकिन जन्मजात कर्मोपासना के बल पर हमारी तादात्म पति तो व्यस्त शरीर को लेकर है इसलिए कोई आघात आने पर भवन सहित भगने का प्रयास करेंगे तो भी नहीं भग सकेंगे इस शरीर को लेकर लेकिन इसमें भी जो मन के द्वारा समष्टि से तादात्म पन्न होते हैं उनके जीवन में एकता होती है सूर्य की और नेत्र की एक का जो चिंतन करेगा उसके जीवन में दिव्यता आएगी चंद्रमा और मन की एक रूपता का चिंतन करेगा उसके जीवन में दिव्यता आएगी इस पर एक बहुत अच्छा उदाहरण है पुरुषोक्त का ले लीजिए चंद्रमा मन सो जाता भगवान के मन चंद्रमा है और भगवान के मन से चंद्रमा उत्पन्न हुए दोनों का से है कई अभी हमने किसी ग्रंथ में अधिदय पर लिखा है क्योंकि ब्राह्मणों से मुखमासित पदभ्याम शूद्रो अजाता अब दोनों में अंतर है वो विराट पुरुष या हिरण्य के ब्राह्मण मुख और उधर कहा कि पांव से शूद्र उत्पन्न हुए तो फिर दो ढंग से अर्थ करना पड़ेगा विराट पुरुष के जो चरण है वो शूद्र है एक अर्थ और विराट पुरुष के चरण से शूद्रों की उत्पत्ति हुई ऐसे वहां भी ये अजाता को ले जाएंगे तो विराट पुरुष का मुख्य जो है ब्राह्मण और विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई दोनों अर्थ करेंगे तब ठीक से लगेगा अब आकाश पाताल का अंतर हो गया चंद्रमा मन सो जाता ये जो विराट पुरुष या हिरण गर्भ ले लीजिए उनके मन से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई और हमारे मन के अधिदैव चंद्रमा है हमारा मन और भगवान के मन में अंतर हुआ है आकाश पाताल का इधर ध्यान देना चाहिए न सबधन बाईस पसेरी भगवान के मन से चंद्रमा भगवान भी कौन हिरण भगवान कार्य कार्योपाधिक भगवान अमना भगवान कारणोपाधिक अंतरयामी के पास तो मन होता ही नहीं हम माया है पंचदशी के अनुसार हमारा आपका संकल्प होगा मनोवृत्ति रूप भगवान का संकल्प होगा मायावृत्ति रूप हमारे आपके पास मन होगा भगवान के पास माया होगी तभी सृष्टि को किसने कहा एकादश स्कंड में भगवान श्री कृष्ण विधि माया मनोमयम जीव सृष्टि की दृष्टि से सृष्टि यह क्या है मनोमय भगवान के द्वारा सृष्टि होने के कारण मायामय तो हम जो व्यवहार करते हैं दो प्रकार की महता है विधि माया मनोमयम तो भगवान ही वेदों के वेदता हैं ये कैसे समझें समय हो गया तो हमने कहा कि ब्रह्मा जी अब ब्रह्मा जी के लिए कठिनाई क्या जो कठिनाई मेरे लिए है आपके लिए हम इस शरीर को पांच भौतिक समझ सकते हैं मन के द्वारा धारणा कर सकते हैं कि हम समष्टि वैश्वान रह हैं हिरण्य गर्भ हैं तयोर व्यस्टि समष्टि पंचदशी का प्रथम प्रकरण लेकिन फिर भी तादात्म्य पत्ति पूर्व पूर्व कर्मोपासना के अनुसार हमारी इसी में बनी रहेगी अब ब्रह्मा जी कार्योपाधिक हैं वहाँ कारण रूप उपाधि की विद्यमानता होने पर भी उनकी तादात्म्य पत्ति किसके साथ इसका उदाहरण बहुत बढ़िया हमारा आपका शरीर है ना इसमें कितने अंतकरण होंगे करोड़ों हमी जितने जीवाणु हैं क्या प्रक इत्यादि में उन सब के पास उनका मन इंद्रियां उनकी, उनकी करन, उनके उनके अंतकरण उनके प्राण अब लेकिन मेरी तादात्म्य पत्ति मैं जो मान बैठा हूँ कि मेरा शरीर मेरी तादात्म्य पति सब अंतकरण के साथ है क्या एक अंत करण वो जो इस शरीर में रक्त में कोई कृमि है उसकी तादात्म्य पति हमारे अंत के साथ है क्या सबकी सृष्टि अलग अलग है त्या? इसी शरीर में निवि निवास करने वाले जो हजारों प्राणी हैं उनकी तादात्म्य पति हमारे जिस अंतकरण में हमारी तादात्म्य पत्ति है उस अंतकरण उनकी नहीं है जिस अंतकरण उनकी तादाद में बचती है उस अंतकरण में हमारी नहीं है अब स्वप्नावस्था में तेजस की दृष्टि से सबके अंतःकरण हमारे अंतःकरण होते या नहीं लेकिन जब हम अपने को एक स्वप्न के एक कोने में अमुक के रूप में मानते हैं सदातर भाव भाविता उस समय कहाँ भान होता है कि पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश दिक्काल जितने ये स्थावर जंगम प्राणी हैं सब मेरे ही शरीर हैं होते तो हैं लेकिन एक शरीर में तादात्म्य पत्ति होती है तो ब्रह्मा जी भी वेदों के पूर्ण ज्ञाता कैसे होंगे कारण पर उनके दृष्टि जाएगी तब तो धारणा करेंगे अनुमान के द्वारा कारण का बोध प्राप्त करेंगे लेकिन वो भगवान जो होंगे कारणोपाधिक उनकी तो तादात्म्य तादात्मति सीधे कारण को लेकर होगी इसलिए प्रश्न उठता है कि भले ही समुद्र की कोई लहर है वो तो कार्य है लेकिन समुद्र का अंत पाना चाहे तो उसको विलीन या समर्पण के अतिरिक्त कोई नहीं यहाँ पर भक्ति प्रस्थान प्रबल है अगर समुद्र की जो लहर है तरंग है वो तो समुद्र को मापना चाहे था पाना चाहे तो विलय के अलावा कुछ नहीं या तो बुद्धि के द्वारा सोचे या विलीन हो अग्नि की चिंगारी अग्नि के था पता लेना चाहे तो या तो अग्नि से तादात्म्य पति बोध के बल पर करें अगर वो चेतन हो नहीं तो विलीन हो तीसरा कोई मार्ग नहीं है इसी प्रकार से हमारी आपकी स्थिति है हम जैसे हनुमान के द्वारा हिरण्य गर्भ की मैं तादात्म्य पति कर सकते हैं विराट उसके शरीर में तादात्म्य पति कर सकते हैं धारणा के द्वारा लेकिन पूर्व कर्मोपासना हमारी ही इतनी शिथिल है कि हम केवल हमारी स्वाभाविक ही निसर्ग सिद्ध हम बुद्धि इसी शरीर को लेकर होगी कोई विपत्ति आपत्ति आने पर इसी को लेकर वो है ना इनका सब इनके बड़े भाई तो काशी में जो जीर्ण मठ है वहाँ पर सोए हुए थे एक बाबा कमरे में लोग वहाँ पर पंखे से आग निकली चार पांच सोए हुए थे बहुत हसा आता हरे कृष्ण उसको देवयोग से नींद खुली उसने सोचा कि मर जाएंगे वो आग टपक रही है वो भगा फिर हमको आके सुनाया महाराज सब तो सोए वैसे मैंने किसी को नहीं जगाया क्योंकि मेरे पर भी बस्ती आई <laughs> फिर उसके बाद दूर जाकर सुरक्षित रहकर हमने कहा भटो भट भज, भटो भगो जगो जगो, जगो आग गरम भर बहुत विनोदी ढंग से कहता है वैसे हुआ ना विपत्ति आए हम तो आम ब्रह्माष्टी रक लगाए रखें विपत्ति आएगी तो गोविंदानंद जी को छोड़ के अलग बात है कि तादात्म्य पत्ति में व्यक्ति मां जल के मर जाना चाहती है बेटे को बचाने के चपेट में यहाँ तक कि संदूक को बचाने बक्से को बचाने के लिए व्यक्ति अपने शरीर को भी होम देता वो सब अलग बात है इसका नाम है अशक्ति रनभिस्वंग अनभिस्वंग निषेध मुख से है मूल शब्द है अभिष्वंग अभिष्वंग का अर्थ होता है ममतास पद में अहमता जुड़ जाना यह जीवत्व क्या है दमतास पद को ममतास पद बना लेना ममतास पद को पद बना लेना और फिर पद का ममतास पद हो जाना ममतास पद का पद हो जाना यह चक्र चलता रह इस पर ध्यान जाता है क्या यमुना जी को नमस्कार किनारे गए यमुना जी इदम इदम धारा एक लोटा पानी लिया अब लोटे में जो ममता है उस ममता की थैली में जो यमुना जी आ गए अब मेरा यमुना जल अब तो लड़ना भी हो सकता है तुमने क्यों दिया क्यों किया है पानी क्यों लुढ़का दिया मेरा जल हो गया न अब इधम को हमने बना लिया मम पी लिया हो गया हम मूत्र क्यों कहें पसीने आदि के रूप में कुछ अंश निकल गया वो हो गया फिर मम और वो गंदे नाला में मिल करके मान लीजिए कुछ अंश चला गया दूर वो हो गया फिर ईदम ये सृष्टि चलती है ना हम लोग क्या करते हैं असंग शस्त्र दृढ़वा दमतास्पद को देखते देखते ममतास्पद बना लेते हैं और ममतास्पद को देखते देखते हमतास्पद बना लेते हैं फिर भी हमतास्पद बना के अधिक समय तो रख नहीं सकते उसमें से कुछ अंश मम बन जाता है अपने मलमूत्र के प्रति उतनी विकृत भावना नहीं होती जितने कि दूसरे के प्रति उसमें भी राग होता है ममता होती है फिर धीरे धीरे क्या होता है ममतास्पद जा कर फिर इदमतास्पद हो जाता है ये चक्र चल रहा है इदम को मम मम को हम अहम फिर खिसक के मम हो जाता मम फिर दूर जा कर इदम हो जाता तो हमने केवल संकेत किया कि ब्रह्मा जी समग्र वेदार्थ भी तो हो सकते हैं क्यों तो नहीं हो सकते लेकिन वह अंतर है कि जब ब्रह्मा जी को हम कार्योपाधिक मानेंगे तब कारण की विद्यमानता रहने पर भी उनके तादात्म्य पति तो अपनी उपाधि को लेकर होगी तो उनके लिए वो दुर्गम तत्व हो जाएगा कौन कारण कारण जो है माया भगवती कारण भगवान की जो उपाधि है वो तो उनके लिए दुर्गम वो तो माता के स्थान पर आ जाएगी ना मम योनिर्मह ब्राह्मण तस्मिन गर्भम दधामम वो तो वहाँ पर दुर्गम ब्रह्माधि के लिए इसलिए भगवान जो कारणों पादिक हैं वो तो स्वयं को कारणातीत समझते ही हैं कारण की उपाधि के योग से स्वयं को कारणातीत समझते हैं लेकिन उनकी निसर्ग सिद्धता तादात्म्य प्रति कारण के प्रति इसलिए वेदों का जब तात्पर्य कार्य ब्रह्म की अपेक्षा कारण ब्रह्म में कारण ब्रह्म की अपेक्षा कार्य कारुणात परब्रह्म ब्रह्म तब वेद के जानकार सबसे उत्तम और सबसे प्रथम कौन से होंगे भगवान जो कि कारणों कारणोपाधिक हैं इन सब को खोल के क्यों कहते हैं आजकल उपासना के प्रति आस्था नहीं रहे कल हमने प्रवचन में कहा था अपने तक पहुंचना ही तो बहुत कठिन है ना जितनी घाटियां हैं कर्मेंद्री में दिव्यता है ज्ञानेन्द्रीय में दिव्यता है प्राणों में दिव्यता है एक एक प्राण की सिद्धि कर लेने वाले क्या करते गोता लगा लेते हैं समाधि लगा लेते हैं उड़ जाते हैं तो हमारा स्वरूप हमारे लिए इतना दुर्गम हो गया कि जहाँ जहाँ तादात्यापन्न हो गए शास्त्रीय दृष्टि से उन सब में जो दिव्यता है उन दिव्यताओं को भी त्वर्जित करने में हजारों दिन हजारों महीने वर्ष लग सकते हैं माने हमारा स्वरूप हमारे लिए ही बहुत दुर्लभ हो गया अनात्म वस्तुओं में निकृष्ट कोटि की तादात्म्य पत्ती हो गई नहीं तो इंद्रिय में संयम करने पर कितनी सिद्धियां आ सकती हैं मन में सिद्ध मन में तादात्म्य पत्ती होगी तो फिर कितनी सिद्धि होगी वो तो हिमालय आदि को यूँ उड़ा देगा सिद्धों में यही होती है ना हमसे जितने अवर तत्व हैं उनमें भी जो दिव्यताएं हैं अगर हम अपने कालुष्य को छोड़कर विचार करें उन सब दिव्यताओं को अर्जित करने में भी हम पंग हो गए फिर उनमें जो सत्ता चित्ता प्रियता हमारी विद्यमानता से है इस तथ्य के हृदयम करने में तो हम कितने सुदूर हो गए भले ही हमारा गंतव्य हमारा तात्विक स्वरूप ही है लेकिन हमने असन मान्यता के द्वारा अपने आप को इतना स्थूल गर्हित बना लिया है आज तो इंद्रियों की दिव्यता भी हमारे लिए दुर्लभ है उस दिव्य तो अंत में यह हुआ कि वेदेव वेद्या वेदांत के वेद विदेव चाहम वेद वेदता भी भगवान ही हैं क्योंकि और कोई नहीं हो सकता और जो होगा वो कार्योपाधिक होगा कार्योपाधिक होगा कार्योपाधिक भी दो प्रकार के होते हैं क्या एक जो है त्रिवृत्त और त्रिवृत्कृत और त्रिवित कृत पृथ्वी जल तेज में तादात्म कौन हो गए ब्रह्मा जी हो गए या नहीं अनेन नहींन जीवे आत्मानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरणी जीवन आत्मानुप्रविश्य और कृत जो पृथ्वी जल तेज हैं उनमें तादात्मप जो ब्रह्मा जी होंगे वो तो पृथ्वी जल तेज को योगिती प्रकार अपीकृत जो पंचभूत है उनमें तादात्म पत्ति वो भी कार्य है ना पृथ्वी जल तेज व आकाश उनके तारतम्य जो हमको शरीर मिला है हम तो इसमें तादात्मापन्न है हम आकाश में सीधे तादात्मापन्न कहाँ हैं हमारे आपके जो पांच भौतिक शरीर हैं उनमें आकाश में हमारी तादात्मा प्रति सीधे है क्या वायु में है क्या तेज में है क्या जल में है क्या पृथ्वी में है क्या इसीलिए एकत्व का चिंतन भी करना चाहिए लेकिन उपासना का पक्ष छोड़ के नहीं आजकल के वेदांति कहते हैं हम ब्रह्म ही हो गए तो उपासना क्यों करें और हुए कहाँ हुए तब तो ठीक है ना एक व्यक्ति ने कहा अबाजी महाराज से महाराज तत्व ज्ञान हो गया अब क्या करें उन्होंने कहा बेटा शादी कर ले अब यही बात जो तत्व होगा उसको ये ज्ञान नहीं होगा कि अब क्या करें उसने कहा महाराज तत्व ज्ञान होगा आप क्या करें बेटा तू शादी कर ले फिर एक ने कहा कि बाबा तो भगवान ने जगत बनाई तो उन्होंने उन्होंने कहा तेरा दादा ने तेरी नानी ने बनाई अरे भगवान ने बनाया नहीं तो और किसने बनाया एक ने उनसे कहा कि कुछ चमत्कार दिखाइए अंग्रेज था या कोई था दूभा के मध्य उन्होंने कहा सूर्य चंद्रमा जो सब जिसके चमत्कार हैं उसके सामने हम क्या दिखाएँ ये चमत्कृति देखो इस चमत्कृति से अगर तुमको संतोष नहीं है तो हम बजा के पकौड़ी मंगा देंगे तो उससे तुमको क्या होगा इसलिए ये बड़ी विडम्बना है ब्रह्मा जी उपासना करते हैं देखिए ब्रह्मा जी उपासना करते हैं नहीं और हम कहते कि हमको उपासना की क्या जरूरत है तो इसलिए भगवान ने कहा रे भाई बेसू का जानकार तो एक बात मैं ही हूँ मेरी अनुकंपा से आरो को वेदों का ज्ञान होता है हम अतद व्यावृत्ति के द्वारा क्या हमारी सीधी उपाधि माया नहीं है हमारी सीधी उपाधि पृथ्वी जल तेजवा आकाश या पंचभूत भी हमारे सीधे उपाधि नहीं है क्यों हमारे कर्म और उपासना का बल वेग ये तारतम्य संघात भूत शरीर में है इसलिए उनकी उनकी बराबरी हम कैसे कर सकते हैं तो हम तो तात्विक दृष्टि से एकत्व का चिंतन कर सकते हैं इसलिए यह सर्वज्ञ सर्वित भगवान क्या है सामान्य रूप से भी सबको जानते विशेष रूप से भी सबको जानते और हम अगर कहेंगे सर्विक भगवती माने सर्वम बाधितम भगत हम सामान्य रूप से ही सबको जान सकते हैं विशेष रूप से हम आकाश इत्यादि को क्या जानेंगे भगवान सामान्य रूप से भी सर्वज्ञ हैं विशेष रूप से भी सर्वज्ञ हैं भगवान के समान भगवान ही हैं और निरपाधित भूमि में एकत्र तो अपने आप में ज्यों के त्यों हर हर महज